जय पवन सुत हनुमान की जय भूलो भाई सब संतन पी जय श्लोक <coughs> संख्या अट्ठासी के बाद मैं पुण्य अवध र्यूँ कछु का काला देूँ बाल विनोदाला राम प्रसाद राम प्रसाद भगति बर पद बंदी बंदीन आश्रम आय मोइन व्यापी माया जगते रघुनायकनाया यह सब गुप्त चरित मै गावा हरिमाया जिम मोहन छावा निजन बिन हरि भजन जाही कलेसा राम कृपा बिनु सन खगुराई जान न जाई राम प्रभुताई राम जाने बिन बिन होई बोई परतीन होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ायी जिम खगपति जल कैकनाई बिन गुरु हो ज्ञान ज्ञान की हो ही विराग बिनु गा वहीं वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगत बिनुरा विश्राम की पावतात सहज संतोष विनुतन तो चले की जल बिन नाव कूटि जतन पच पच मरियच मरिय रामचंद्र की जय की की अविस्मरण करें अयोध्या में भगवान की बाल लीला देखते हुए जी को भगवान के ऐश्वर्य का भी ज्ञान हुआ कि उनकी विद्या माया के विस्तार कैसे है अनेक ब्रह्मांडों की कैसे हुई कैसे देश और काल बहुत व्यापक है लेकिन वे सापेक्ष हैं और माया में है ये बात कालकृष्ण जी को अंधों से देखने में आ गई भगवान ने फिर उनको भक्ति का वरदान दिया और अपना सिद्धांत भी सुनाया कहा कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ व्यर्थ होकर के ज्ञानी होकर के अंततः परमात्मा का भक्त हो जाता है ऐसा भक्त व्यक्ति भगवान कहते हैं हमें सबसे अधिक प्रिय है काकुषण को भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद भगवान अपनी उसी प्रकार की बाल लीलाएं फिर करने लगे बाल लीलाओं का आनंद जो है वो हो कहते हैं काभूषण जी की निर्गुण ब्रह्म का जो सुख है उससे भी अधिक भगवान की सगुण लीलाओं का सुख है वो प्राप्त हुआ भक्तों का ये भी मत है कि अयोध्या में जो लोगों ने आकर के अवतार लिया जन्म लिया ये सब लोग पूर्वजन्म के ऋषि मुनि थे ज्ञानी थे भगवान के बड़े भक्त थे तो भगवान ने उनको परमानंद प्रदान करने के लिए अयोध्या में उनका जन्म दिया और भगवान का अवतार हुआ तो उनकी लीलाए देखी भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ तो फिर ये सब लोग परमानंद को प्राप्त हुए विशेष आनंद सबको प्राप्त हो गया ऐसे ही भगवान कृष्ण के जब चरित्र हुए तब वो ब्रज में अनेक गोपिया इत्यादि गोप लोक ये सब के सब ऋषि मुनि थे ये सब फिर शरीर धारण करके वहां पर आए भगवान की लीलाएं देखी उनके साथ में भगवान के साथ में रहने का उनकी लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त किया ये विशेष सुख है जो निर्गुण ब्रह्म में जो सुख सुख् अनुभूति जो नहीं हो सकती वो सगुण में आकर के इस प्रकार का है अब कहते इसके बाद भी क्या हुआ कागज सुनिए कहते मैं बुनियावध रहे हूँ काला कि फिर हम अयोध्या में कुछ काल और रहे मैंने पांच वर्ष तक रहते है तो ये बीच में ही घटना घटी और उसके बाद में फिर कुछ काल तक और रहे और देख लू बाल रसाला भगवान के सरस बाल विनोद आनंद में है। देखते रहे उसका आनंद पाते रहे राम प्रसाद भगती बर पाए और भगवान की कृपा हुई भक्ति का वरदान भी वही उस अवसर पर वहाँ प्राप्त हो गया तो प्रभु पद बंद निज आश्रम में आये और फिर उसके बाद भगवान के चरणों में प्रणाम करके फिर हम अपने आश्रम आश्रम चले आए आश्रम में आकर के फिर करने लगे मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि एक बार हम भगवान की बाल लीलाएं देखने गए थे वहां से ये प्रसन्न प्रारंभ हुआ और फिर पांच वर्ष तक वहाँ रहे अयोध्या में भगवान की सब लीलाएं देखी उसके बीच में इनको मोह भी उत्पन्न हुआ और मोह से छुटकारा भी हो गया और फिर उसके बाद कागजने आश्रम में नीरगिर पर्वत पर फिर आ गए अब कहते हैं तब ते मोहिन व्यापी माया अब वहीं निरगीर पर्वत पर जहां पर कथा चल रही है वहां काभूषण जी विराजमान है गर्व कथा सुन रहे हैं और पक्षी लोग भी बैठे हैं। तो वहां पर काभूषण उनको बताते हैं कि तब ते मोहिन व्यापी माया उससे कर्तव्य से अब तक अब हमें माया का प्रभाव हमारे ऊपर माया का व्यापना के माया लगे और व्यक्ति में मोह पड़ करके भय उत्पन्न हो चिंता उत्पन्न हो क्लेश लगे मरण आदि का दुख हो ये सब सब माया का व्यापना है यदि क्षेत्र में विश्राम शांति है संतोष है परमात्मा का आनंद प्राप्त निरंतर उसी में स्थित है तो फिर वो माया से रहे थे तो कहते हैं अब ये स्थिति आ गई है कि माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर अब नहीं है बस सदा ही परमात्मा के आनंद में और उनके भक्ति के आनंद में अब हम मग्ने रहते हैं जब ते रघुनायक अपनाया ये भगवान का अपनाना है तो देखो अपनाने से भी ये सूचित होता है कि भक्ति दो प्रकार की है एक तो जीव अपनी ओर से प्रयास करता है सत्संग आदि करता है स्वाध्याय करता है जप तक करता है भगवान का ध्यान भजन भी करता है तो ये सब भक्ति के साधन है ये भी भक्ति है लेकिन साधन भक्ति है लेकिन भगवान ने जब अपना लिया तो वो हो साधक्ति प्राप्त हो गई भक्ति का अंतिम लक्ष्य जो अंतिम स्वरूप वो प्राप्त हो गया भक्ति का अंतिम उद्देश्य यही कि परमात्मा अपना ले भगवान का अपना लेना क्या हुआ कि बस अब उसके बाद जो है वो भक्त जो है भगवान के निकट हो गया उन्हीं की सेवा में हो गया भगवान उसका जो उसके लालन पालन की जो आवश्यकता है वो सब भगवान करने लगे भगवान की जिम्मेवारी सब आ गई अब वो जो है जीव भाव उसका नहीं रह गया आत्मभाव से प्राप्त हो गया देश और काल के अतीत हो गया ये भगवान के अपनाने भी का तात्पर्य इस प्रकार से और फिर वहां सदा के लिए विश्राम शांति सुख ये सब भी प्राप्त हो गए ये भगवान का अपना लेना हुआ तो कहते हैं भगवान ने जब से अपना लिया तब से अब माया नहीं घेरती ऐसी परम गति प्राप्त हो गई है कहते हैं ये सब गुप्त चरित्र में गावा का, का, का गुशन कहते का ये सब बहुत गुप्त बातें थी मैंने इसको कोई जानता नहीं था कि किस प्रकार से भगवान की बाल लीलाएं करते करते हमको कैसे मोह हो गया और उस मोह से हमारा कैसे छुटकारा हुआ भगवान ने हमको कैसे अपनाया वरदान दिया ये किसी को पता नहीं था पहले बीच में कह हैं कि कौशल्यादी माताओं को भी नहीं मालूम हुआ महाराज दशरथ को भी नहीं मालूम हुआ उठने भाई सब सा उनके साथ खेला करते थे वो भी सब बात को नहीं जान पाए तो इसके हमारे ये बात गुप्त ही बात थी वो गुप्त बात फिर उन्होंने बता दी कहा कि वो नई बात हमने आप तुमको बता दी हरी माया जिम्मे नचावा भगवान की माया ने जैसे मुझे नचाया वो भी हम समझा दिया और निज अनुभव अब कहूसा अब काकुषण जी कहते हैं हम अपना अनुभव बताते हैं भगवान का सिद्धांत तो पहले बता दिया कि ऐसा भगवान ने हमको अपना सिद्धांत तो बताया अब हम जैसे साधक का जो अनुभव होता है वो साधक बताता है तो कहते हैं हमारी साधना किस प्रकार से चली किस प्रकार से हम भगवान का भजन इत्यादि करते रहे उसके आधार पर जो हमारे अनुभव हुए उन अनुभव को हम बताते हैं माने साधकों को हमारे अनुभवों से लाभ हो सकता है जो लोग इसी प्रकार से जैसे भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हुई भगवान ने हमें अपनाया यही गति यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो इस स्थिति को तो उसे भी हम जो बताते हैं वो अपना अनुभव उससे लाभ उठावे निज अनुभव अब कहो खगेशा के बिन भर भजन न जा ही एक पहली बात तो ये कि जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त न हो तब तक जीवन के दुख दूर नहीं होते एक नहीं अनेक प्रकार के दुख जीवन में आते हैं वो कोई न कोई व्यक्ति को घेरे ही रहते है बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक नाना प्रकार के दुख भय चिंताएं इत्यादि रहती है कभी किसी समय किसी प्रकार का मानसिक विकार है किसी समय किसी प्रकार का है ये सब जीवन में तब तक घेरे ही रहते हैं जब तक के व्यक्ति को भक्ति प्राप्त न हो जाए परमात्मा में समर्पित न हो जाए तब तक ये समस्या रहती ही रहती है तो जब जीवन में दुख क्लेश आदि ये किसी प्रकार की चिंता इत्यादि व्यक्ति को रहे तो उसे समझ लेना चाहिए कि इसका उद्धार कोई लौकिक उपायों से नहीं है कि कोई की कोई लौकिक संसार के कैसे ऐसे साधन ढूंढ लें जिससे किसे छुटकारा हो जाए लगता रहता है किसी व्यक्ति को कि हमारी इस प्रकार की समस्या अगर ऐसा हो जाए कि समस्या समाप्त हो जाए वृद्धावस्था में बहुत लोगों को अकेला पर लगता है लोनलीनेस सीधी सी बात वो अपने आप को ये समझते हैं कि अगर कोई हमें सहारे हमारे साथ रहे हमारा हालचाल पूछे हमारी कुछ सहायता करे तो बड़ी प्रसन्नता तो बड़ा संतोष मिले तो हमारा काम चले ऐसे करके ये जैसे व्यक्ति के भाव अब उनका समाधान उसी होता है। शंसार में है संसार में संसार में अपने उसको लग रहे अकेलापन और उसी में उस अकेलापन की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति से आशा करता है कि कोई हमारा साथ दे। देखिन अध्यात्म सिद्धांत ये है कि सबसे बड़ा सहारा परमात्मा का है परमात्मा की शरण में जाते हैं और उसके साथ रहने का अभ्यास करते हैं परमात्मा का उसका ध्यान चिंतन करते हुए तो परमात्मा तो साथ रहता ही रहता है और उसकी जो लोनलीनेस लगती है अकेलापन उसको लगता है वह अकेलापन दुखदाई नहीं बल्कि आनंददाई बन जाए परमात्मा के साथ अकेले रहना परमानंद की बात है लेकिन वो बात जब भक्ति हृदय में जागृत हो तो जो संसारी व्यक्तियों के लिए क्लेश कारक है वही फिर भक्तों के लिए ज्ञानियों के लिए वरदान रूप है इसका एक उदाहरण इस प्रकार से देखें कि जैसे लोकमान बाल गंगाधर तिलक हुए तिलक जी जो है वो हो देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते रहे अंग्रेजों का विरोध करते रहे उनके ऊपर मुकदमा चला और उन्होंने उनको फिर जो है वो अंग्रेजों ने छ महीने की सजा सुना दी सजा उसके बाद बढ़ा भी दी इस सजा के समय में जो है उनको जेल में भेज दिया गया जेल में भी पूना में नहीं महाराष्ट्र में नहीं और देश से निकाल करके बाहर बदमा में मांडवी जेल में भेज दिया गया अंग्रेजों ने समझा कि हमने बहुत बड़ी सजा दे दी अब बिचारी अकेले पड़े पड़े उतनी दूर पर परेशान हो जाएंगे बहुत दुखी हो जाएंगे और फिर माफी मांगने लगेंगे शरण में आ जाएंगे ऐसा समझ करके अपनी तरफ से उन्होंने बहुत भारी सजा दे दी कि मांडली जेल भेज दिया लेकिन उनको तिलक को क्या हुआ मांडली जेल में जाकर के और उनको तो और भी आनंद प्राप्त हो गया एकांत स्थान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ उनको वहां पर और सब अपने घर परिवार की और पास की देश की सब झंझटों से अकेले हो करके, फिर वो पूर्व रूप भगवान के ध्यान चिंतन में उसी में वहां लग गए और उसी समय वहां ने गीता हास नामक पुस्तक डेढ़ हजार पुष्ठ की पुस्तक फिर वहीं पर उन्होंने लिखी मांडवली जेल में लेकर के पेंसिल कागज लेकर के उतनी भारी पुस्तक लिख गई जो मास्टर हो गया और ऐतिहासिक कार्य हो गया कर्मियों के सिद्धांत पर जिन लोगों को अध्ययन करना होता है गीता में कर्वयुग क्या है वो फिर गीता लोकवान बाल गंगा तिलक की गीता करते हैं गीता रास अर्थात कर्वियुग शास्त्र ये उसका नाम रखा और वो पुस्तक वहां पर लिखी तो एकांत स्थान इन लोगों के लिए खलने वाला दुखदाई नहीं बल्कि आनंददाई बन गया इसलिए ये ऐसे उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि संसार में जिन लोगों को जिस प्रकार के कष्ट होते हैं दुख होते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच करके वो दुख रही ही जाते सुखदायी बन जाते हैं भौतिक जीवन में अगर कोई दरिद्री व्यक्ति हो तो महादुखी होगा बड़ा परेशान होगा कि देखो खाने को नहीं पहनने को नहीं रहने को नहीं परेशान हो रहे इस प्रकार लेकिन जब उसमें आध्यात्मिक जीवन आवेगा ज्ञान आवे आत्मज्ञान आवे परमात्म ज्ञान आवे भक्ति आवे तो ऐसे व्यक्ति को दरिद्रता ही परम प्रिय वो सब त्याग देता अपनी तरफ से सब त्याग देता अगर होगा भी तो अपने पास रखेगा कुछ नहीं सब बांट देगा दिदा देगा और अपने आप में दरिद्र होकर जीवन की और उसमें आनंद पाएगा कहेगा दरिद्रता जैसा महान सुख तो किसी में है ही नहीं तो ऐसे ये पहले पहले तो संसारी व्यक्तियों को ये सब बातें हैं आश्चर्य ही लगती कैसे कैसे हो सकता है ये तो बनावटी बातें हैं कहने मात्र तो हैं भला ऐसे कहाँ हो तकता है और कहाँ ऐसे हो सकता विश्वास ही नहीं होता लेकिन अगर व्यक्ति को ज्ञान जागृत हो भक्ति प्राप्त हो आगे थोड़ा बढ़े तो फिर उसे विश्वास हो कि ये किस प्रकार से संभव है अध्यात्म विद्या इसीलिए सारे जीवन के नाना प्रकार के जितने भी क्लेश है उनका सबका समाधान सील है इसलिए कहते हैं कि बिनु हर भजन न जाहि कलेषा राम कृपा बिन सुन खगराई जान न जाए राम प्रभुताई भगवान की कृपा होती तो भगवान की प्रभुता पता चलती है भगवान की प्रभुता ज्ञान हो जाए अब इसमें एक लिंक बीच में छोड़ दी भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग के प्राप्त होने से भगवान की प्रभुता ज्ञात होती है तो यहाँ पे सीधे सीधे कह दिया कि राम कृपा बिना सुन खगर भगवान की कृपा के बिना एक आकृषण सुनो जान न जाय राम प्रवताई भगवान की प्रवता जानने में नहीं आती लेकिन अन्यत्र जो और दूसरी जगह बात हैं है वहां के उनको जोड़ने तो पता लगता है कि बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता और सत्संग प्राप्त हुए बिना भगवान की प्रवता ज्ञात नहीं होती सत्संग नहीं होती तो भगवान को जब अपनी प्रभुता बतानी होती है तो व्यक्ति को सत्संग उपलब्ध करा देता है किसी न किसी कारण से किसी प्रकार से उसे सत्संग मिल गया तो फिर वहां भगवान की प्रभुता मालूम हो गई <coughs> तो प्रभुता मालूम होने से क्या होता है कि जाने बिन नखोरी प्रती कि अगर भगवान की प्रभुता ज्ञात नहीं होती तो परमात्मा में विश्वास भी नहीं होता <coughs> परमात्मा को जानेंगे तभी तो विश्वास हो, हो गए जाने बिन्न हुई प्रतीत परमात्मा को जानते ही नहीं तो परमात्मा विश्वास क्या कैसे परमात्मा पर आश्रित रहे परमात्मा को जानते ही नहीं <ख़ाँ> इसलिए पहले परमात्मा को जाने जानने के सत्संग में अच्छी तरह से बार बार समझने की कोशिश करें कि परमात्मा क्या है कैसे है उसका क्या स्त्रोत है उसकी सत्ता किस प्रकार के है अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करे सत्ता के जितने हैं उनको देख लें शास्त्रों में जितना उनका निरूपण है उसको देख लें बार बार सुन समझ करके परमात्मा का जैसा कुछ स्वरूप है सत्ता है तो उसको भली भांति भाषित में धारण करे तो जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा में विश्वास होता जाएगा और उसमें भक्ति भी आती जाएगी कहते बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति बिना परमात्मा में विश्वास हुए भगवान में प्रेम भी नहीं होता परमात्मा में प्रेमशीली नहीं करते कि परमात्मा की महिमा नहीं पता उसका ज्ञान नहीं तो कैसे होगा गीता में भगवान पंद्रहवें अध्याय में जो पाठ करते हैं उसमें अंत में ही कहा जो लोग मुझे इस प्रकार से जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं सर्वभाग्य न भारत माना सब प्रकार से कौन मेरा भजन करते हैं जो लोग मुझे इस प्रकार से जानते हैं नहीं जानेंगे तो क्या भगवान का ध्यान करें क्या भजन करें क्या स्मरण करें जब जानते ही नहीं उसको लेकिन जो जानते ही परमात्मा सा है तो उसमें विश्वास विश्वास हुआ बिस्वास हुआ हुआ हुआ तो तो उसमें प्रेम हुआ, प्रेम चित हुआ अपने आप परमात्मा में रखा रहेगा आप देखेंगे अपना मन कहा जाता है जहाँ जा कहीं जाता हो वहां पहले देखे वहां कोई हमारा प्रेम है कि नहीं है वहां कोई हमारा उस, पर, उस प्रकार से कहीं आसक्ति प्रेम लगाओ राग कहीं किसी वस्तु में है उसमें कि नहीं है देखेंगे कि जहां मन जाता है वहां जरूर राग है बिना राग के मन उधर जाते ही नहीं है इसी तरह अगर परमात्मा में राग हो परमात्मा में प्रेम हो तो परमात्मा की ओर अपने आप मन जाए कोई जबरदस्ती कर देंगे होती नहीं है इसलिए परमात्मा को जानने का प्रयास करें परमात्मा में विश्वास प्राप्त करें परमात्मा में प्रीति प्राप्त करें अपने आप परमात्मा मन लगा रहेगा ये क्रम क्रम से श्रृंखला है कहते हैं यदि श्रृंखला को पूरी नहीं करेंगे अपने आप पूरा आप चाहें कि हमारा मन परमात्मा में लगा रहे परमात्मा प्रेम न हो लेकिन मन लगा रहे तो ऐसा नहीं होगा कोई कहे परमात्मा प्रेम प्राप्त हो जाए लेकिन हम परमात्मा को जाने नहीं जानते हैं नहीं परमात्मा क्या है लेकिन उसमें प्रेम हो जाए अज्ञात वस्तु में कैसे प्रेम हो जाए संसार में बहुत सी अज्ञात वस्तु हैं जो देखी नहीं सुनी नहीं आपको कितना प्रेम है किसी वस्तु से ऐसे प्रेम जो आपने न देखी हो तो सुनी हो, कोई नहीं होगी संभव ही नहीं इस प्रकार इसलिए परमात्मा में प्रेम होना चाहिए हो तो परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए तभी उसमें प्रेम होगा अज्ञात वस्तु में प्रेम नहीं होता और ज्ञात अपने आप से ज्ञात भी नहीं हो जाएगा परमात्मा ज्ञात करने के परमात्मा को जानने के लिए जो परमात्मा का जानते हैं उनके पास बैठे जो साथ परमात्मा का निरूपण करते हैं उनका अध्ययन करें स्रवण करें तो परमात्मा को जानेंगे ये तो अपने आप ध्यान देंगे तो अपने आप आसवन में आ जाएगा कि कहा कमी है हमारे अंदर है लिंक कहाँ टूट रही है एक श्रृंखला है क्रम क्रम से एक वो श्रृंखला कहाँ टूट रही है ये अपने आसवन में आ जाएगा तो ये कहते है कि प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती भक्ति का सार्थक जो है वो प्रेम ही है प्रेम नहीं है तो भक्ति भी नहीं प्रेम ही एक प्रकार से कह सकते हैं भक्ति है प्रेम जो है वो बड़ों में भी होता है छोटों में भी हो सकता है जब छोटों में प्रेम होता है तो प्रेम है स्नेह है लेकिन जब बड़े में किसी में अपने से आदरणीय में बड़े व्यक्ति में किसी में प्रेम होता है तो फिर वो भक्ति कहलाता है जैसे पिता तो तो में प्रेम है तो पित्र भक्ति कहलाएगा गुरु से प्रेम है तो गुरु भक्ति कहलाएगी लेकिन पुत्र में प्रेम है तो स्नेह कहलाएगा वहां भक्ति नहीं कहलाए कि हम पुत्र भक्त हैं वहां भक्ति नहीं, नहीं कहलाएगी तो देखो इसके भक्ति में इसके मैंने दो तत्व हैं एक तो है प्रेम और दूसरा है पूज्य भाव पूज्य भाव प्लस प्रेम इज इक्वल टू भक्ति विश्लेषण करके देख लो अनुभव से देखो अपने आप परीक्षा करो अपने आप विचार करो अपने आप देख लो कि कहा क्या क्या बातें हैं <coughs> भक्ति में प्रेम भी चाहिए और आदर भाव भी चाहिए उसमें <coughs> पूज्य भाव भी चाहिए तो बस इतना होगा कहाँ जो वो हो भक्ति हो गई भक्ति में किसी के साथ में एक भाव और भी है वो छिपा हुआ ये है कि जो पूज्य जन हैं पिता हैं गुरु आदि हैं या भगवान हैं जिनके की प्रति भक्ति है उनकी कृपा और उनके गुण हमें प्राप्त हों भी भाव है गुरु में भक्त है तो गुरु में प्रेम भी है पूज्य भाव भी है लेकिन व्यर्थ में नहीं है इसलिए यह सब है इसलिए है कि उसके गुण हमें भी प्राप्त हैं उसका ज्ञान हमें भी प्राप्त हो उसकी कृपा हमें भी प्राप्त हो पिता में प्रेम है पूज्य भाव है लेकिन व्यर्थ नहीं है उसके साथ ये भी है कि पिता के हमारे ऊपर कृपा हो ये भी भाव उसके साथ ऐसी परमात्मा में प्रेम हो पूज्य भाव हो पर परमात्मा की कृपा की आकांक्षा हो तो वह हमारे ऊपर कृपा करे हम जिन दुखों इत्यादि में पड़े हुए हैं बंधनों में पड़े हैं उनसे हमारा छुटकारा करे दुखों से हमारा निवारण हो आनंद की प्राप्ति हो विश्राम हमें दे ये उसमें उसके पीछे परमात्मा की भक्ति में भावना इस प्रकार की हो इतने भाव जहाँ मिल गए तहा वो भक्ति बन गए ये सब बातें भक्ति में वो सब यहाँ इस प्रसंग में दिखाई देने लगती है ये प्रीति का विशेषता दिखाते हैं बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती बिना प्रेम की भक्ति अगर हुई तो दिखावटी दिखावटी ऊपरी ऊपरी होगी भक्ति और ऊपरी भक्ति से कुछ काम चलता नहीं और वो ज्यादा देर टिकती भी नहीं हा? बिना प्रेम की अगर भक्ति होगी <coughs> माने जैसे किसी की जैसे गुरु में पूज्य भाव तो आ गया प्रेम नहीं है तो वो पूज्य भाव थोड़ी देर का रहेगा ज्यादा देर नहीं रहेगा प्रेम होगा तो स्थायित्व तो आएगा उसमें यह बात कहते हैं कि जिम खगपत जल के चिकनाई एक उदाहरण देकर के बताते हैं कि देखो कि हे गरुड़ इसको ऐसे समझ लो जैसे जल की चिकनाहट अब शरीर में स्नान करो पानी शरीर के ऊपर डालो तो शरीर चिकना चिकना लगने लगेगा हाथ फेरो तो शरीर में चिकनाहट आ गई लेकिन जहां पानी सूखा वहां वह चिकनाहट उड़ गई बस फिर सुखा रुखा शरीर हो गया लेकिन शरीर में तेल लगा लो हां? तो उसमें फिर जो चिकनाहट आएगी वो इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं तो पानी की चिकनाहट क्षणिक तेल की चिकनाहट स्थाई शरीर पर लगाओ जमीन में हो जैसे जमीन में पानी पड़ा होगा तो रपटोना हो गया जहां पानी पैर रखो रबट जाओगे तो उसमें पानी की वजह से लेकिन पानी जहां ज़रा देर में सूख गया खत्म हो गया चिकनाट खत्म हो गई लेकिन जमीन में अगर तेल पड़ा हो तेल फैल जाए तो कोई इतना ही थोड़े उसमें चिकनाहट थोड़ी देर होगी वो दिन में बनी रहे दो दिन बनी रहे चार दिन बनी रहे कई दिन तक बनी रहे उसमें चिकनाहट इस प्रकार से देखते हैं कि जो ये है जैसे कि पानी की चिकनाहट ज्यादा देर नहीं टिकती ऐसे बिना प्रेम का भक्ति भी ज्यादा देर नहीं चलती भक्ति में तो लाने के लिए प्रेम होना चाहिए और प्रेम में तो लाने के लिए परमात्मा में विश्वास होना चाहिए परमात्मा में विश्वास प्राप्त करने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए परमात्मा की महिमा का ज्ञान होना चाहिए उसका ऐश्वर्य उसकी महिमा ये सब मालूम होना चाहिए उसकी प्रभुता भगवान की कैसी है वो मालूम हो कि परमात्मा सर्वोपरि है सर्वियंता है मायापति है माया उसके अधीन है माया ने समस्या अन्य ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है परमात्मा ऐसी माया का भी स्वामी है ऐसा महान है ये सब ज्ञान होना चाहिए उसको अब कहते हैं, देखो ये है कि बिन गुरु हो ही की ज्ञान ज्ञान की हो ही विराग बिन अब देखो और भी कुछ बातें। अब इनका भी संबंध जोड़ो मैंने कार्य कारण संबंध देखो। बिन गुरु हो ही, की ज्ञान, ज्ञान की हो ही के ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान हो ही विराग बिन और बैराग्य के बिना भी नहीं होता ज्ञान के लिए दो बातें बता दी एक तो वैराग्य चाहिए दूसरा गुरु चाहिए पहली पंक्ति में यही बात हुई कि ज्ञान के लिए वैराग्य हो पहले जैसे मुंडकोपनिषद में आता है कि परीक्ष लोकान कर्म चित ब्राह्मण निर्विध माया नास्तिक ना। कहते हैं जब व्यक्ति जो है वो हो अपने भौतिक जीवन को परीक्षा करके देख लिया कि कर्म के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है और जब उसने चाहा कि हम कोई स्थायी वस्तु नित्य सत्य को, को प्राप्त करें तो उसने ये भी देख लिया कि कर्म के द्वारा नित्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती नित्य वस्तु कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती ये उसके चित्र में बात चढ़ गई और करके देख भी लिया तब उसने कहा कि हटाओ अनित्य वस्तुओं को क्या लेना उनकी तरफ से वो उसने अपने मन से उनको रिजेक्ट कर दिया इसका नाम हो गया बैराग बैराग हाँ। तो हुआ तब तो उसने क्या किया अपने हाथ में संविधाएं ली और गुरु के पास पहुंच गया श्रोत ब्रह्मनिष्ठाम जो श्रोतृ ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनके पास संविधा लेकर के पहुंच गया इसलिए अब उसे नित्य वस्तु की प्राप्ति हो नित्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी ज्ञान के द्वारा होगी तो गुरु जो है वो ज्ञान देगा वस्तु का तो प्राप्त तो होने वाली नहीं तो यही कहते हैं कि देखो दो बातें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले वैराग्य हो वैराग्य मैंने कर्म का वैराग्य मैंने कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता था वो देख लिया अब कर्म के द्वारा और कुछ परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती इसलिए इस कर्म को तो रिजेक्ट कर दिया ये विकार का है जो इससे प्राप्त हो सकता था वो हमने प्राप्त करके देख लिया परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो ये तो हो गया वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता वैराग्य चाहिए पहले अब तो दूसरी बात बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता अब ज्ञान को ऐसे थोड़ा ही वैराग्य आज्ञा तो अपने आज्ञा दे ऐसे नहीं होगा विरक्त तो हो वैराग्य हुआ तो चित्त की भूमि तैयार हो गई अब उसमें ज्ञान का बीज बोया जा सकता है गुरु के पास जाएंगे वो ज्ञान का बीज बो देगा तो अंकुरित होगा ज्ञान जागेगा लेकिन अगर चित्त की भूमि तैयार नहीं है उसमें वैराग नहीं है तो उसमें झाड़ी झंखा तमाम खड़े हुए हैं खरपतवार तमाम खड़ा हुआ है तो जैसे किसान जो है वो अगर खरपतवार खेत का ना हटा उसी में बीज बो दे तो बीज क्या जमेंगे तो क्या उसमें लगेगा ऐसे ही चित्र जो है अपना जिसमे की आसक्तियां हैं राग है तमाम बैराग नहीं आया है नाना प्रकार की कामनाएं, है नाना प्रकार की आसक्तिया है कर्माशक्तियाँ हैं कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा है स्वर्गा की कामना है विषकीर्ति की कामना है इनसे चित्र भरा हुआ है पूर्ण रूप में आक्रांत है तो ऐसे ही समझना चाहिए जैसे एक जंगल खड़ा हुआ झाड़ी झंखार सब युक्त करा एक विशाल जंगल जैसा अपने चित्र में खड़ा हुआ है इसमें ज्ञान का बीज बो तो कहीं उग नहीं सकता उसके लिए इनकी सबकी सफाई करनी पड़ेगी इसलिए पहले वैराग्य चाहिए वैराग्यवांचित गुरु जहाँ देखता है कि वैराग्यमान व्यक्ति है तो झट से गुरु भी तैयार हो जाता है कि बस तुम जैसे योग्य हो तो तुम्हें ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो तो झटभट ज्ञान का बीज उसके हृदय में बोने